सर्वत्र वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है पश्चात विचार सहित महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है ये देखा उक्त न्यायम, इतरास श्रुति अन्य श्रुतियों में भी इसी प्रकार समझना पहले परोक्ष ज्ञान होता है विचार सहित महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है अवांतरेण वाक्यन पर ब्रह्मीर्भव महावाक्य विचारादीन वाक्या ब्रह्म अभा परोक्षा ब्रह्मधिर भवे अवान्तर वाक्य से स्वरूप का वाक्य है अवान्तर वाक्य उसे ब्रह्म ज्ञान ही होता है सर्वत्र व वा महावाक्य विचाराध अपक्ष महावाक्य के विचार से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है सर्वत्र का सर्वत्र सर्वास श्रुति सुत्यर्थ सर्व सब श्रुति में इसे कहा गया महावाक्य विचार से ही अपरूक्ष ज्ञान होता है तो। महावाक्य श्रवण करने के पश्चात अर्थ विचार अपेक्षित है त्पद का वाच्यर्थ समझ करके वाच्यर्थ में अभेद होने में के ही विरोध है तत्पदार्थ है सर्वज्ञ सर्वशक्ति मानी है अल्पज्ञ साहकार जीव दो में परस्पर विरोध है विरोध होने से यथासूत्र अर्थ ऐक्य नहीं होगा लक्षण करनी पड़ती है भाग त्याग लक्षण करके तत्पदार्थ तम पदार्थ भाष्यार्थ का त्यागंट के लक्ष्यार्थ रहना पड़ता है लक्ष्यार्थ में ऐच्य है जिस प्रकार लोक में सोयम देवदत्त तदेश तत्काल विशिष्ट देवदत्त विशिष्ट देवदत्त के साथ एक नहीं हो सकता है क्योंकि तदेश और तत्काल और तत्काल में भेद है उसमें तत्व और विधनता तद्य से तत्काल को तत्काल शब्द से कहते हैं तत्काल शब्द से, तत्ता और का त्याग करके तद्य से तत्काल को छोड़ना तत्काल को छोड़ना शुद्ध देवदत्त को लेकर के ऐक्य बोधन होता है लोक में कहते स्वयं देवदत्त तो सुनने वाले को भी ज्ञान होता है वही देश को छोड़ करके देवदत्त का ऐक्य बोध इष्ट है ठीक इसी प्रकार तत्व आदि वाक्य में त्याग करके लक्ष्यार्थ में ऐक्य और विचार करने के लिए कैसे अद्वितीय ब्रह्म होगा स्वप्न दृष्टांत से प्रपंच मिथ्या है पंचकोष से सत्र पंचकोष का साक्षी है पंचकोष में ये मेरा है मेरा है ज्ञान होता है इसलिए मेरे से भिन्न है ये विभिन्न प्रकार तर्क से विचार करने पर ही अपरूक्ष ज्ञान होता है ये महावाक्य विचार से आगे शंका करते हैं नो महावाक्य विचार से अपरुष ज्ञान जनकित महावाक्य विचार अपरुष ज्ञान का जनक है ये अपने तो अपने बुद्धि से कल्पना करे केवल कहते है अर्थात कोई प्रमाण नहीं है कोई मानते हैं कि वाक्य से अपरुष ज्ञान कैसे होगा वाक्य सुना नद्या स्थिर पंच फलानी सन्ती पांच फल प्रत्यक्ष दीक्षा सुनने के बहुत परोक्ष ज्ञान जनक होता है वाक्य तो तत्व से वाक्य से अपरुष ज्ञान कैसे होगा शंका करते वाक्य वाक्यर्थ विचार करने पर भी वाक्य से अपरुष ज्ञान नहीं होगा उसके लिए तो कुछ अभ्यास करना पड़ेगा जब ध्यान योग कुछ करना पड़ेगा वाक्य से नहीं होगा ऐसे शंका करने पर उत्तर देते है वाक्यवृत्त आचार्य तथा प्रतिपादित मिथ्या वाक्यवृत्ति नाम का ग्रंथ है उसमें आचार्य ने तथा प्रतिपादित भगवान भाष्यकार ने ऐसे प्रतिपादन किया है वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है विचार मनन निधि सहकारी कारण है श्रवण प्रधान होने पर मनन निधि विचार के बिना ज्ञान नहीं होता है विचार सहकृत वाक्य से अपरो ज्ञान होता है इसे प्रतिपादन किया है इसलिए ये शंका ठीक नहीं ब्रह्मा ब्रह्मा महावाक्यमिति महावाक्यमिति ब्रह्म पर ब्रह्मा महावाक्यक्यवृावो ब्रह्मा परोक्षे परोक्षे विमतिर्नि परे महावाक्यमिति परिध्यक्य ब्रह्म अपरोध्यर्थम अपरोक्षत्व सिद्धम ब्रह्म में अपरोक्ष के लिए महावाक्यम इतनी ई रीतम वाक्यवृत्तो वाक्यवृत्ति ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है महावाक्य भेद भ्रम निवर्तक वाक्य है भेद भ्रम नष्ट होने पर ब्रह्म अपरोक्ष होता है ब्रह्म में अपरक्ष के लिए ही महावाक्य ऐसे वाक्य वृत्ति में कहा गया अतो ब्रह्म परोक्ष नहीं ब्रह्म अपरक्ष ब्रह्म अपरोक्ष है वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है इसमें विवाद विरुद्ध मत नहीं नहीं है तो वाक्यापरुक्ष ज्ञान विपरीत प्रति नास्ती वाक्य ऐसी ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है इसमें कोई विरोध विमति नहीं है चार्य ने कहा हैाक्यवृत्तोपादन प्रकार दर्शी वाक्यवृत्ति ग्रंथ में ऐसे प्रतिपादन किया गया है महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है किस प्रकार होता है इसको दिखाते हैं बनतया भाती हो है आलम्बनतया भातिबनया प्रत्यय शब्द होब्दो अंतकर्ण संभिन्न बोध सत्व पदाभि लेखनी सुनाई पड़ा क्या कहा लेखनी ये क्या है शब्दा। शब्द है इसी शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है ये शब्द का भी कोई अर्थ है आलंबन है आलम्बन और ज्ञान का भी विषय शब्द का भी आलम्बन है ज्ञान का भी आलम्बन है लेखन का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष होगा शब्द बोध होगा उसे ज्ञान का विषय लेखन ही है या घट है लेखन ही पट ज्ञान का विषय घट होता है नहीं तो पट ज्ञान का विषय पट होता है ज्ञान का एक विषय होता है और शब्द से भी अर्थ का ज्ञान होता है शब्द जन्य ज्ञान के विषय को भी शब्द का विषय इसे कहा जाता है शब्द का विषय नहीं का है शब्द का अर्थ है शब्द जन्य ज्ञान होता है और ज्ञान का विषय को शब्द का भी विषय कहा जाता है शब्द का आलंबन कहा जाता है जो वाच्यार्थ है वो शब्द का आलंबन है तो एक शब्द और एक ज्ञान दोनों का आलंबन होता है लेखन शब्द है लेखनी का ज्ञान है शब्द जन्य ज्ञान ही होगा प्रत्यक्ष भी लेखनी का ज्ञान होगा प्रत्यक्ष के लेखन का ज्ञान होता है तो जो ज्ञान होता है लेखन का उसका भी विषय कोई है और लेखनी शब्द हम प्रयोग करते हैं, उसका भी कोई आलंबन है एक शब्द और ज्ञान का आलंबन है हम ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, अस्मत अहम शब्द प्रयोग होता है उसका कोई आलम्बन है अर्थ है ज्ञान का विषय है वही है त्वम पद का वाच्यर्थ है अस्मत अहम ऐसे प्रयोग करते अहम शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका कोई अर्थ है आलम आलम्बन है आलम आलम्बन तया अस्मत्त्यय शब्द आलम्बनतया भाती अस्मत प्रत्यय अस्मत की ज्ञान और अस्मत के शब्द है अस्मत शब्द से अहम कहते अहम मैया ऐसे शब्द प्रयोग करते है अस्मत ये शब्द है उसका ज्ञान भी है क्योंकि बुद्धवा शब्दान प्रयोग शब्द प्रयोग करेगा तो ज्ञान होने पर शब्द प्रयोग करता है अस्मत शब्द का अर्थ को कुछ नहीं समझ करके अहम ऐसे कहता है अहम कहेगा तो अपने मैं हूँ ऐसा जानकर क्या कहता है वो ज्ञान का विषय होता है अस्मत शब्द का भी आलम्बन विषय होता है जो अस्मत शब्द और प्रत्यय शब्द और अर्थ का आलम्बन होता है शब्द और अर्थ के आलंबन जो भान होता है वही त्वम पद का वाष्यार्थ है कौन आलंबन है अंतकरण संभिन्न बोध अंत करण संभिन्न बोध अंतकरण विशिष्ट बोध है अंतकरण में चैतन्य बोध का चिदाभास प्रतिबिंब होता है अंतकरण की वृत्ति चैतन्य की अभिव्यंजिका है अंतकरण विशिष्ट बोध अथवा अंतकर्ण अभिव्यक्त चैतन्य अथवा अंतकर्ण विशिष्ट बोध एक चैतन्य है और एक अंतकर्ण जड़ है दोनों का तादात्म्य अध्यास होता है जल में चंद्र का प्रतिम्ब आकाश का प्रतिम्ब दिखता है आकाश अलग है जल अलग है और नहीं समझ करके बाल बच्चा गता घटना में आकाश है जल और आकाश का तादात्म अध्यास होता है वो जल और आकाश दोनों के मिलाकर के आकाश शब्द से कहता है ठीक इसी प्रकार अंतकर्ण हो गया जलस्थानीय, और चैतन्य है बिंब स्थानीय उसका प्रतिम्ब दिखता है चीदा भाषा दोनों का ऐक्य भान होता है तो इसलिए चेतन होम करो में आत्मा का चैतन्य अंतकर्ण में दिखता है और अंतकर्ण में कर्तृत्व तो आत्मा में दिखता है ये आलम्बन होता है अंतकरण विशिष्ट चैतन्य चिताभाष विशिष्ट अंतकरण अथवा अंतकर्ण अभिव्यक्त चैतन्य अंतकरण विशिष्ट चैतन्य हो गया आलंबन अस्मत शब्द प्रयोग करने के लिए केवल में प्रयोग नहीं किया जाता है चेतन भी लेना और केवल शुद्ध चैतन्य भी नहीं अंतकरण को मिला करके अंतकरण समिन्न विशिष्ट बोध ही जो अस्मत शब्द और प्रत्यय ज्ञान का आलम्बन होता है सदाविध त्व पद अभिध पद का देखो यो वाक्यर्थाण संकर्ण उपाधि उपाधि चिदात्मा बोध चिद रूप अंतकर्ण उपाधि उपाधि है अंतकण उधिक चिदात्मा अस्मत्त्यय शब्द यो अस्मत्प्रत्य हरे अस्मत अर्थ है देखो अहमित ज्ञान से अहमति शब्द से अहमिति ज्ञानम् ज्ञान अस्मत् अहमति शब्द ये दोनों का आलम्बनत्व ने कहा विषयत्व शब्द और ज्ञान का विषय तो होता है जो अंतकरण उपाधि का चैतन्य है स तथा तो बोध वही बोधे अंतकर्ण विषय चिदात्मा तम पदाभिधम अभिधा अर्थ का अभिधा वाचक देखो बहुवीदिध्या यस्य। यदाकदम अभिधाधा सामसान पद तंपदिध गोस्त्रीयूप सर्जन से ह्र हो जाता है सत्म पद उसका अर्थ हो गया धवाच्य स्व पद का वाच्यार्थ दिखाया अंतकरण उपाधि का चैतन्य हो गया तो पद का है उपाधि को छोड़ देंगे तो शुद्ध चैतन्य लक्ष्यार्थ होगा विधा एवं त्व पद वाच्यर्थम अभिधायद के वाच्यार्थ के कथन करके तत्पद वाच्यर्थ बोध होने के लिए पदार्थ बोध कारण है तत्म से है महावाक्य तत्पद का अर्थ तव पद का अर्थ क्या है ये ठीक ज्ञान होना चाहिए तभी वाक्यर्थ बोध होगा तो ज्ञान पहले वाच्यार्थ के ज्ञान होता है वाच्यर्थ ज्ञान में विरुद्ध होने से उपाधि से को छोड़ करके लक्ष्यार्थ का ज्ञान आवश्यक है लक्ष्यार्थ में ऐक्य होता है तो तुम पदार्थ से ज्ञान हुआ वाच्यार्थ ज्ञान हुआ अभी तत्पद के वाच्यार्थ कहते हैं ये वाक्यवृत्ति ग्रंथ का ही श्लोक है माओपाधिर जगद्योनि सर्वज्ञवादि लक्षण पारोक्षसल सोक्ष मया उपाज सधि माया उपाधिके जगद योनि जगत योनि जगजन्माद्वादक्षण पारोक्षसबल पर विशिष्ट ईश्वर सत्यादमक उसका स्वरूपक्षण तो कहा सत्य ज्ञानमतस्थलक्षण कह सर्वज्ञाद जगत कारण ब्रह्मसूत्र जगत जन्माद जगजन्मादि कारण जन्म स्थितिल कारण ये लक्षण का परोक्ष सबल का परोक्ष तो सत्याध्यात्मक तत्पद का वाच्यर्थ है परोक्ष सबल का परोक्ष विशिष्ट तो इतर्थ ये तटस्थ लक्षण का माय उपाधि जगद जोनी सर्व के लक्षण यह हो गया स्वरूप लक्षण सत्याध्यात्मक सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म लक्षण सत्यम आदि ये सत्यादय ये ज्ञाना का ज्ञानादीना सत्यम ज्ञानम ज्ञानमत ब्रह्मत्म का स्वरूप जिसका स तथा सत्यात्मक तत्पदाध तत्पदिधाचक जिसका तत्पद तत्पदवाच्य हे तत्पद का वाच्य हो गया ईश्वर एवं पदार्थ पदार तत्पदार्थ दोनों के कथन करके वाक्यार्थ वाक्याय व्याख्या के अर्थ ज्ञान कराने के लिए लक्षणावृत्ति वृत्ति आश्रयनीय इतिहा अन्य तरह संबंध को वृत्ति कहते हैं वृत्ति है शक्ति लक्षणा अन्य तरह संबंध दो प्रकार वृत्ति होती है वृत्ति गौणी वृत्ति क्या कहते हैं। एक शक्ति वृत्ति एक लक्षणावृत्ति है जहाँ शक्ति के द्वारा मुख्य से शाब्दोध होता है तो तो शक्ति वृत्ति कहते हैं। जहाँ शक्ति से नहीं होता है वहाँ लक्षणा के द्वारा शब्द बोध होता है गौणी वृत्ति भी कहते हैं। सिंह मानव कह लड़का को सिंह कहा और सिंह तो ही नहीं तो सिंह सदृश अर्थ करना पड़ता है सिंह शब्द कहा यहाँ गौण अर्थ लेना पड़ेगा सिंह सदृश मानव ऐसे लोक में प्रयोग करते हैं तो शक्ति और एक लक्षणा दोनों में से एक संबंधों को वृत्ति कहते हैं शक्ति लक्षणा अन्यतर संबंध शक्ति वृत्ति से शब्द बोध जहां नहीं होता है तात्पर्य अनुपत्ति है अन्य अनुपत्ति बीज है लक्षणा करने के लिए तो वहाँ लक्षणा से शाब्द होता है तो लक्षण वृत्ति आश्रय या लक्षणारूप वृत्ति के आश्रय करनी चाहिए प्रत्यक पर शब्दित यूर्णता विरुद्येत यत लक्षण संप्रवर्त लक्षणा एकस्य एक प्रत्यक्षता सदी पूर्णता यत विरुत तस्मा रक्षण संप्रवर्त एक कि प्रत्यक परता प्रत्यक्तर पर अस्म शब्द प्रयोग करते अपने लिए आत्मा है और ईश्वर है परोक्ष एक का तत्व तत्व असी तुम ओय हो अहम ब्रह्म इत्यादि जो आत्मा है वो परोक्ष कैसे होगा जिसमें परोक्षता है उसमें प्रत्येक तो कैसे रहेगा तो प्रत्येक परोक्षता एक में सद तो पूर्णता ईश्वरी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अपरिचिन्न है ब्रह्म पूर्ण है अब प्रत्येगात्मा तो सद्वितीय है स्वयं अपने को कर्ता भोक्ता मानता है सुखी दुखी मानता है उसे भिन्न है भोग्य भक्ता अलग सब है तो अपने में तो सब द्वितीयत्व दिखता है ईश्वर पूर्ण है एक में सब द्वितीयत्व भी रहे और पूर्णता भी रहे ये भी विरुद्ध है यत तो विरुद्ध विरुद्ध है तस्माद लक्षण सम प्रवर्तते तब तो लक्षणा होती है जब शक्ति के तरह शाव नहीं हो सकता है विरुद्ध है तो लक्षण करनी पड़ेगी लक्षण से भी शादबोध होती है सदुत्व सहित पुण्यता सद्वित पुण्यता और साक पार्थिव नाम सिद्ध है उत्तर पदलोक से उपसख्यानम उसको मध्यम पदलोपी समाचार है सद्त्वन तो संहिता संहिता सद्वय सहिता चौपुण्यता च यदि तो पूर्णता सद्वितीयत तो पूर्णत् च एकस्य वस्तुना न यत एक वस्तु तो एक वस्त में सदर तो भी हो प्रत्यक्त तो हो और हो, हो। ये विरुद्ध है अतो लक्षणावृत्ति आश्रयणीया इसलिए लक्षणा करनी पड़ती है लक्षणा से ही शाद्यबोध होगा तो। सा कीदशी इत सा लक्षण कैसी है कैसी लक्षण करनी है बताते हैं है सत्तम सियादिषुमेश भाग लक्षण सोयम इत्यादि वाक्य पद्योग प्रथमसदिवाक्य में भाग त्यागक्षण लक्षण भागलक्षण जिस प्रकार सोयमक्य पदयोरीव स्वयं देवदत्त स्वयं घट इसी वाक्यस्थ दो पदे सह और आयम। इसी में जिस प्रकार लक्षण होती इसी प्रकार सो अयम सहे तत्पद का परोक्ष में तत्पद प्रयोग करते हैं अयम वर्तमान सामने दिखता है सो अयम काल जिसको देखा था आज देख रहे स्वयं घट अर्थात स्वयं देवदत्त किसको देखा था दस वर्ष पहले अभी अन्य स्थान में देखते है तो कहते स्वयं देवदत्त तो स और अयम दोनों की एक यहाँ विशेषण लेंगे तब देश तत्काल को रखेंगे तो ये एक नहीं होगा क्योंकि पूर्व देश वर्तमान देश एक नहीं पूर्व काल वर्तमान काल एक नहीं तो तद है कैसे होगा इसलिए देश काल को छोड़ करके केवल देव दत्ता लेंगे तो उसको कहते भाग त्याग लक्षण स्वयं इत्यादि वाक्यस्त पद यथा स्वयं इत्यादि वाक्यस्थ पद ही हो स और अयम दोनों की जैसे लक्षण होती इसी प्रकार तत्पुर में भी भागत्या लक्षण होती है लक्षण तो जहर लक्षण भाष्यार्थ तो को त्याग करके अन्य लेंगे संबंध लक्षण आय शक्ति पद पदार्थ के सम्बन्ध को शक्ति कहते है घट पद कहते अर्थ का स्मरण होता है क्यूँकी घट शब्द के साथ अर्थ का संबंध है ये सम्बंध को शक्ति कहते हैं ईश्वर इच्छा विशेष कहते अस्मर्थ पदार्थ अयम अर्थ बोधव्य ईश्वर संकेतों को शक्ति कहते हैं घट पद से अर्थ का संबंध है और शक्य है कहते वाच्यर्थ को कहते शक्य पद होता है सक्त क्योंकि शक्ति है शक्ति के संबंध है शक्ति रूप संबंध पद पदार्थ पदा का संबंध शक्ति रहेगी पद में उसको सक्तम पदम सक्त कहा गया निरूपकता संबंध से शक्ति पद में रहती है क्योंकि पद निरूपित शक्ति अर्थ में है पद निरूपित तो शक्ति कहने से शक्ति का निरूपक हो गया पद पद में शक्ति का निरूपक रहेगा तो शक्ति जागर के पद में निरूपकता संबंध से रहती है निरूपकता संबंध में शक्ति विशिष्ट हो गया पद सक्तम वो सक क्या है निरूपकता संबंध में शक्ति विशिष्ट ये सकत और सक्य में भी शक्ति है क्यूँकी शक्ति के संबंध वो दो है पद में भी है अर्थ में भी है शक्ति का विषय होता है घटा दी अर्थ शक्ति विषयता अर्थ में है तो शक्ति जाकर के अर्थ में विषयता संबंध से रहती है विषयता संबंध शक्ति विशिष्टत्म शक्यत्वम शक्ति होता है अर्थ शक्ति वहां जाकर रहेगी विषयता संबंध है ना शक्त होता है पद शक्ति उसमें भी रहेगी किंतु निरूपकता संबंध तो निरूपता संबंध शक्ति विशिष्ट हो जाएगा शक्तम विषयता संबंध न शक्ति विशिष्ट होता है अर्थे शक्यत्म विषयता संबंध है न शक्ति विशिष्टत्व पदे सक निपकता संबंध न शक्ति विशिष्ट शक्ति, शक्ति का विषय अर्थ होता है ये शक्ति कहते है वाच्यर्थ को घटस पद का वाच्यार्थ है शक्यार्थ है गंगा पद का वाच्यार्थ सक्यार्थ है प्रवाह गंगायाम घोष घोष है आवीरों की पल्ली तो महात्मा कहा कहते गंगा में बैठा है गंगा के प्रवाह में नहीं तीर में बैठा है गांव प्रवाह में नहीं प्रवाह के तीर में तो गंगायाम ऐसे कह देते हैं गंगा शब्द का सक्य हो गया प्रवाह सक्य संबंध तीर में सक्य सम्बन्ध है लक्षण तो गंगा पद के लक्षण तीर में करते हैं गंगा तीर में आवीर पल्ली घोष है ऐसा शब्द होता है गंगा पद के प्रवाह को छोड़ करके तीर को लेंगे ये होता है जहर जहलक्षणा सक्य अर्थ को छोड़ दिया तीर को लिया जहत का छोड़ते हुए अर्थक का बाच्यार्थ को छोड़ते हुए और एक है अजहत रक्षणा जिसमें बाच्यार्थ को छोड़ते नहीं बाच्यार्थ को रखते है अन्य को भी लेते हैं एक व्यक्ति छता लेकर चलते है पांच साथियों साथ तो चल रहे हैं कहते देखो छत्रिनो नो छता वाले जा रहे हैं छता वाला कितने हैं और सात आठ जा रहे हैं तो कहे देखो छत्रिनो नो तो छत्रिनो न करके सौ का ग्रहण होता है छता वाले का उससे अति तो का भी ग्रहण हुआ छता वाले को छोड़ देते हैं वो अजहते उसको छोड़ना नहीं उसको भी लेना अन्य कहीं आपके आश्रम वाले कहाँ गए देखो ये छाते वाले जा रहे हैं हमारे छते वाले कहन से सब का ग्रहण होता है सख्यार्थ लेना छता वाले को उसे अन्य को भी लेना ये अजहत लक्षण है और तृतीय है भाग त्याग लक्षण उसको जहत अजहत लक्षण भी कहते है कुछ अंश छोड़ते कुछ से छोड़ते नहीं एक भाग छोड़ेंगे एक भाग रखेंगे इसलिए उसका नाम भाग त्याग लक्षण है स्वयं देवदत्त में तद्द तत्काल को छोड़ देना अयम एक तद्देश तत्काल को छोड़ देना और केवल देव दत्ताश को लेना विशेषणाश को छोड़ देना विशेष अंश को लेना विरुद्ध अंश है विशेष अंश को छोड़ करके अविरुद्ध अंश को लेना ये होता है भागत्याग लक्षण स्वयं देव तत्व में जैसा है भागत्याग लक्षण तत्व्य में भी तत्वमस आदि महावाक्य में भी इस प्रकार भागत्याग लक्षण है वाक्यर्थ है सो के रूप उपाधि उपाधि विशिष्ट रूप को छोड़ करके शुद्ध चैतन्य को लेना उसमें एकत्र है जैसे खटाका महाकाश में भेद नहीं है लक्ष्यार्थ तद पद का लक्ष्यार्थ में एकत्व तो नहीं है। लक्ष्यार्थ ज्ञान के लिए का निश्चय होने तक विचार करना पड़ता है वो उपासना अहंगना हो जाएगी त्वम पद का लक्ष्यार्थ को निश्चय करने के लिए मनन निधि ध्यान करके बार बार लक्ष्यार्थ निश्चय करे लक्ष्यार्थ में संशय विपर्य जब तक नष्ट नहीं हो तो, तो महावाक्य से शब्द बोध नहीं होता है महावाक्य सुनने पर भी जिस बोध होता है शाब्द बोध नहीं है क्योंकि लक्ष्यार्थ का निश्चय होना चाहिए भाग लक्षण का अर्थ क्या भाग त्याग लक्षण देखा क्या तत्व दृष्टान्त तो स्वयं इत्यादि दे स्वयं देवत वाक्य स्थ पद एक, एक सो एक अयम पद और यथा जह दह ज लक्षण लक्षण को क्या कहते हैं जह लक्षण दक्षण वृत्ति आसता ना अपराग न जह लक्षण नज लक्षण इसी प्रकार तद्वत अत्रापि यहाँ भी सप्तम से आदि वाक्य में भाग त्याग लक्षण ही हे ओम आय दक्षिणा मूर्त नमः